ओह oh. वधमस्तु मिषा ओम शांति ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना का अभ्यास करते हैं आज संध्या उपासन के अंतिम नमस्कार मंत्र के द्वारा ईश्वर सानिध्य का अभ्यास करेंगे मंत्र है नमः संभवाय च मयोभवाय चम शंकराय चयस्कराय चम शिवाय शिवतराय चम शंभवाय संभव सम्यक् भवन्ति यस्मिन् तत संभव सव तस्मय संभव आए जिसमें सब कुछ अच्छा होता है जो सर्वथा अच्छा होता है सुख स्वरूप है उस ईश्वर के लिए हमारा नमस्कार हो समर्पण स्वीकार हो मयोभवाय च और सुख स्वरूप होते हुए सुख प्रदान करने वाले को हमारा नमस्कार हो हमारा समर्पण स्वीकार हो नमः शंकर उत्तम कल्याणकारी कार्यों को सदैव करने वाले सर्वथा धर्म का ही आचरण करने वाले परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो मयस्कराय और धर्म के लिए सदा प्रेरित करने वाले सदा धर्म से युक्त और धर्म के लिए ही प्रेरित करने वाले परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो नमः शिवायच जो सर्वथा कल्याणकारी मोक्ष सुख का देनेहारा या देने वाले हैं उनको नमस्कार हो और मोक्ष सुख की प्राप्ति कराने में सहायक सहायता करने वाले मोक्ष सुख की व्यवस्था करने वाले मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर को हमारा नमस्कार हो तीन गुणों का मुख्य रूप से इसमें वर्णन किया गया है पहला तो है कि ईश्वर सुख स्वरूप हैं दूसरा है कि धर्माचरण करने वाले हैं और तीसरा है मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं एक एक के साथ दूसरा विशेषण जुड़ा हुआ है, है सुख स्वरूप हैं और सुखद सुख प्राप्त कराने वाले हैं धर्माचरण करने वाले हैं और धर्माचरण के लिए प्रेरित करने वाले हैं सुख मोक्ष कल्याण स्वरूप हैं मोक्ष स्वरूप हैं और उस मोक्ष को देने वाले हैं नमस्कार अथवा समर्पण की जो भावना उत्पन्न होती है वह उपकृत के प्रति यानी जिसका उपकार हमको सिद्ध हो जाता है उसके उपकार की प्रतीति हमको हो जाती है तब हमारा समर्पण किसी के प्रति बनता है जब तक हमको लग नहीं जाता है कि इससे कुछ पाया तब तक कृतज्ञता की भावना उत्पन्न नहीं होती है तो ईश्वर के इतने गुणवान होते हुए भी हमारी भावना ईश्वर के प्रति बहुत अधिक तीव्र मात्रा में तभी उत्पन्न होगी जब हम ईश्वर के उस आनंद का या उसकी प्राप्ति काल में विशेष शांति का अनुभव कर लेंगे तब तक उसके लिए प्रयास करते रहना है शब्द प्रमाण के माध्यम से अनुमान प्रमाण के माध्यम से बुद्धि में एक निश्चयात्मक स्थिति रहनी है केवल एक जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है अपने आप होने जैसी वह अवस्था तब होगी जब अनुभव होगा कुछ उससे पूर्व स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है किसी भी अच्छे कार्य में भी क्योंकि जितने भी पाप होते हैं वो सारे के सारे वर्तमान में सुख स्वरूप वाले होते हैं तत्कालिक सुख स्वरूप होते हैं लेकिन धर्माचरण प्रायः तत्कालिक सुख स्वरूप नहीं होते दुखद कष्टकर होते हैं इस कारण से धर्म में स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए प्रयास विशेष करना होता है अपनी ओर से जब उपलब्धि सामने आ जाती है दिखाई दे देती है उसके बाद स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है तो यहाँ पर भी विशेष प्रयास करते रहना है और चित्त की व्यवस्था बनानी है जिसमें हमको ऐसा लगने लग जाए कि अनायास हो रहा है करना सूक्ष्म रूप से होता रहेगा प्रयत्न चलेगा ज्ञान चलेगा लेकिन इसके अनुरूप भी इतनी सूक्ष्म अवस्था या इतनी गंभीरता स्थिरता बनाने का प्रयास करना है कि लगने लग जाए कि स्वतः ऐसा हो रहा है तो ईश्वर का यहाँ जो सुख स्वरूप है सुख स्वरूप की अनुभूति के लिए चित्त को अत्यंत शांत और पीछे जो मंत्रों में अन्य गुणों का वर्णन आया है समस्त संसार के रचयिता हैं इसके पालक व्यवस्थापक हैं फिर मनसा परिक्रमा में चारों ओर हमको ईश्वर का सानिध्य उपलब्ध है सब ओर से और अगले उपस्थान मंत्र में ईश्वर की जो अत्यंत सनिकटता अर्थात अपनी आत्मा में जो अवस्थिति बनाई है उन सभी का यहाँ पर उपसंहार करना है इस इतने अधिगुणों वाले आप हैं और हमने आपकी स्तुति की है तो निश्चय से आप हमारा कल्याण करेंगे ही और भविष्य में ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल एक संकल्पात्मक मन चित्त की अवस्था बनानी है ताकि जो छूट गया वो अब हम पूरे कर लेंगे क्योंकि भविष्य के लिए हमें उत्तम लोगों से संबंध बना के रखना होता है वहाँ यदि हम अपनी दीनता या विनम्रता नहीं करते हैं उपस्थित तो निश्चय से भविष्य का जो होता है उपलब्धि का अवसर वो वहीं टूट जाता है अनास्था उत्पन्न हो जाती है तो इस कारण से ईश्वर के प्रति भी यही भावना होगी यहाँ संध्या पूरी हो गई समापन हो गया ऐसा भाव नहीं आना चाहिए एक काम हमने पूरा कर दिया और दूसरा काम करना है ऐसा नहीं रखना चाहिए इसमें दो बुद्धि बना लेनी चाहिए जो साक्षात कर्म है ये संध्योपासन का ये कर्म इतना तो समाप्त हो रहा है लेकिन ईश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए ये कर्म किया गया था उस संबंध आगे भी बना रहेगा अब हम दूसरे प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे व्यवहार में करेंगे अभी तो हम साक्षात उपासना के रूप में कर रहे थे ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना पूरी तरह से मुख्य रूप से ही हम समय लगा रहे थे अब इसके उपरांत होगा कि अन्य कार्यों को भी करना है व्यवहारिक कार्यों को तो अब हम उस ढंग से पुनः ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे लेकिन ईश्वर जो यहाँ हैं वही वहाँ होंगे दूसरे नहीं हो जाएंगे तो यहाँ प्राय अंत भावना बन जाती दोनों को भुला देते हैं कर्म पूरा होने के साथ साथ ईश्वर को भी भुला देते हैं ऐसी वृत्ति बनती है तो ये वाली वृत्ति यहाँ नहीं बननी चाहिए कर्म तो समाप्त हो जाएगा जैसे व्यवहार में कई कर्म कर देते हैं एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा आरंभ कर लेते हैं तो उसमें प्रयोजन नहीं बदलता है उद्देश्य नहीं बदलता है आधा पूरा किया फिर दूसरे ढंग से दूसरा कार्य करते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर भी उपासना एक कर्म है ये पूरा हुआ लेकिन ईश्वर से संबंध कटने संबंध की पूर्ति नहीं हुई है यहाँ पर वो संबंध बना रहना चाहिए तो उसके लिए अनिवार्य है कि हम अति विनम्रता वहाँ पर प्रकट करें और ईश्वर का जो विशेष गुण अंतिम में दिया कल्याण स्वरूप हैं अत्यंत कल्याणकारी हैं तो वह भाव हमारे लिए स्मृति के रूप में बन जाए कि भविष्य में हमारा कल्याण करेंगे ही करेंगे तो ऐसी चित्त को बनाना और आगे जो है शांति शांति शांति वो हमारा एक प्रकार से हम तीनों प्रकारों के दुखों से बचे रहें और आगे जो व्यवहार करें उनमें इन दुखों की मात्रा बढ़े नहीं जो है दुख वो कम हो जाए और आगे आने वाले नहीं आए आए तो इतने भाव लेकर के यहाँ पर अभ्यास करना है विशेष रूप से समर्पण का अभ्यास करना है किसी से हम उपकृत हो जाते हैं तो कैसे उसके सामने अपनी स्थिति बनाते हैं कितना विनम्र होते हैं कितना उल्लासपूर्ण होते हैं कितना उत्साह होता है ये सारे के सारे भाव चित्त में लाने का प्रयास करेंगे हाँ एक तो सुख स्वरूप है सामान्य रूप से अनुकूल स्थिति रहना ईश्वर के लिए भी अच्छा जिसको कह देते हैं अच्छा ही अच्छा है तो वो सामान्य रूप से है अच्छा विरोधी भाव नहीं है उसके अंदर प्रतिकूलता नहीं है इस प्रकार से सुख स्वरूप हैं और दूसरे में है आचरण विशेषता धर्मयुक्त आचरण करने वाले हैं और आचरण के लिए प्रेरित करने वाले हैं और तीसरा में है जो हम पाना चाह रहे हैं वही वो, वो हैं अत्यंत मंगल स्वरूप सर्वथा निष्पाप और अनुकूल आनंद स्वरूप मोक्ष मोक्ष एक प्रकार से ईश्वर का पर्याय भी होता है दुखों से छूटना ही मोक्ष नहीं है ईश्वर की प्राप्ति भी है उसमें तो वो मोक्ष क्या है अवस्था नहीं है द्रव्य भी है वो तन्मय हो जाना मोक्ष स्वरूप हो जाना वो ईश्वर का स्वरूप है वो मंगल और कल्याणकार होता है दुखों से सर्वथा रहित हो जाना और सुख से संपन्न हो जाना एक ही अर्थ है दोनों <laughs> कर शांति, शांति, शांति। ए सर्वानुकूल परमेश्वर सर। सर्वोपरि हैं सर्वप्रिय हैं सब प्रकार से मेरे लिए प्रिय हैं सब प्रकार से हमको संपन्न करने वाले हैं पूर्ण करने वाले हैं सब ओर से हमारे लिए आप अनुकूल हैं मैं आपको विनम्र नमस्कार करता हूँ आपके सानिध्य में उपस्थित होता हूँ आपकी आज्ञाकारिता को स्वीकार करता हूँ आपके प्रत्येक आज्ञा को सिरोदार्य करता हूँ आप स्वभाव से ही मुझे सब अनिष्टों से बचाते हैं बचा रहे हैं अब तक बचाया है ज्ञान बल साधन देकर आप हमें सर्वथा अनिष्टों से बचाते रहते हैं बचने की प्रेरणा देते रहते हैं येदर्थ में आपका अत्यंत आभारी हूँ कृतज्ञ हूँ आप स्वभाव से ही उत्तम धर्माचरण करने वाले हैं कभी भी अन्याय अधर्म पाप नहीं करते हैं और ऐसे ही आप मुझे भी प्रेरणा देते रहते हैं मैं आपकी इस प्रेरणा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मेरे चित्त को इतना सात्विक करें कि आपकी ये धर्म प्रेरणाएं मुझे सदैव आंदोलित करती रहें कभी भी मैं इनकी उपेक्षा नहीं कर पाऊं आप अत्यंत कल्याणकारी हैं हमें संपूर्ण दुखों से छुड़ाकर संपूर्ण सुख से संपन्न करने का स्वभाव रखते हैं हमारे अत्यंत अनिष्ट कर्मों के उपरांत भी आप हमें सहन करते हुए क्षमा करते हुए सुख से युक्त करने में ही तत्पर रहते हैं और अंततः कल्याणकृत कर देते हैं आपकी इस महान कृपा के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ मेरा प्रणाम मेरा नमस्कार स्वीकार करें मुझे इस जीवन में भी तीन प्रकार के शारीरिक आध्यात् आदि भौतिक आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों से दूर कर दें मैं आपका अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ ईश्वर को जान में साक्षात रूप में लाने का प्रयास करें जैसे एक दूसरे से हम परस्पर अभिवादन करते हैं ऐसी ही स्थिति यहाँ बनाने का प्रयास करें एक ओर से किया हुआ अभिवादन अपूर्ण होता है हमारा अभिवादन भी सामने वाले को स्वीकार हो तभी हमारी संतुष्टि होती है अन्यथा वह कल्पना मात्र हो जाती है ऐसी स्थिति यहाँ भी न रहे हमारा विवादन परमेश्वर को स्वीकार हो रहा है ऐसी अवस्था ज्ञान के माध्यम से बनाने का प्रयास करें हमारी विनम्रता को कृतज्ञता को ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को जो हमारे चित्त में है ईश्वर स्वीकार करें कि हाँ यह इस भावना से ओतप्रोत है हमको अपने प्रति इतना विश्वास हो जाए कि वस्तुता में ईश्वर के प्रति नतमस्तक हूँ हमारी ओर से हमें संदेह नहीं रहना चाहिए अपनी ओर से पूर्ण विश्वास और प्रमाणपूर्वक हमारी चित्त की अवस्था वस्तुतः ईश्वर के प्रति विनीत है ऐसा हमें लग जाना चाहिए और इसी के साथ ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को यह स्वीकार हो रहा है ऐसी सूक्ष्म अवस्था में भी जाने का प्रयास करें ईश्वर की व्यापकता के कारण हम अपने आत्मा में जो भी भाव उत्पन्न करेंगे धन्मयता के कारण ऐसी प्रतीति की संभावना हो जाती है ईश्वर वस्तुतः जान रहे हैं प्रथम ओम शब्द से ईश्वर विषयक द्रव्यात्मक बुद्धि बनाए उसके उपरांत अगला उच्चारण जो होता है नम संभवाय इस ज्ञान का उच्चारण शब्दोच्चारण करने से उत्पन्न होने पर दोनों ज्ञान जुड़ेंगे उससे बुद्धि विशेष उत्पन्न होगी उसमें प्रतीति उत्पन्न होने की संभावना बनती है बुद्धि का कार्यक्रम में ही प्रतीति का स्वरूप होता है लंबी प्रवाहित बुद्धि अनुभव का रूप होती है शरीर को ठीक रखें प्रयत्न रुकने नहीं दें उच्चारण भावना बनाते रहें अस्तित्व को सामने रखें जैसा अपना स्वरूप है चेतन स्वरूप ऐसा ही ईश्वर का भी चेतन स्वरूप है हमारी तरह ईश्वर भी जान सुन रहे हैं इस भाव को बनाए रखें शनो देवी मंत्र से यहाँ तक के मंत्रों में जितने भी गुण ईश्वर के आए विशेष विशेष जान से उसकी एक बार आवृत्ति कर लें मंत्र के आरंभ से संध्या के आरंभ से अब तक संबंध एक ही ईश्वर से बना रहा है ऐसा ज्ञान उत्पन्न करें यह इसका उपसंहार होगा भिन्न भिन्न मंत्रों से शब्दों से भावों से हमने एक ही ईश्वर का ध्यान किया है अब हम उन्हीं को नमस्कार कर रहे हैं एक दृढ़ भावना बनाएं, परमेश्वर आप मेरा निश्चय से ही कल्याण करेंगे आपका यह स्वरूप है इतर्थ में आपका अत्यंत आभारी हूँ आपको नमस्कार करता हूँ हृदय में अत्यंत शांति और प्रसन्नता की भावना उत्पन्न करते हुए विराम करेंगे ओ oh.